अमृतमाड़ी स्त्रियों के प्रति मनोभाव 435 नारी मात्र ही भगवती जगत जननी का अंश है अतः सभी को स्त्रियों की ओर मात्र दृष्टि से देखना चाहिए 436 स्त्रियां छत्तीस स्वभाव से भली हो या बुरी सती हो या असती उन्हें सदैव आनंदमयी जगन माता की मूर्ति के रूप में देखना चाहिए चार प्रश्न स्त्रियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए उत्तर जिसने सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं उसे स्त्रियों से कोई भय नहीं रह जाता उसे तो स्त्रियाँ साक्षात भगवती जगत जननी का ही अंश प्रतीत होती है ऐसा व्यक्ति न केवल स्त्रियों का आदर सम्मान करता है बल्कि वह तो उनकी मातृबोध से प्रत्यक्ष पूजा करता है चार प्रश्न काम पर किस तरह विजय प्राप्त की जाए उत्तर सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो कभी स्त्रियों के चेहरे की ओर नजर न डालो सदा उनके पैरों की ही ओर दृष्टि रखो ऐसा करने पर कोई कुभाव नहीं आ पाएगा चार पति के साथ रहते हुए भी जो स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है वह तो साक्षात भगवती ही है चार प्रश्न महाराज तंत्र मतानुसार स्त्री को साथ लेकर जो साधना का विधान है उसके बारे में आपकी क्या राय है उत्तर वे मार्ग सुरक्षित नहीं हैं वे अत्यंत कठिन हैं उनमें प्रायः पतन हुआ करता है तंत्र मत के अनुसार तीन प्रकार की साधनाएं हैं वीर भाव दासी भाव और संतान भाव जगन माता के प्रति इन तीन भावों में किसी एक भाव को आरोपित करना साधना की जा सक आरोपित कर साधना की जा सकती है मेरा भाव मातृभाव है दासी भाव भी अच्छा है वीर भाव की साधना बहुत कठिन और भयपूर्ण है संतान भाव अत्यंत शुद्ध भाव है चार सौ इकतालीस यदि तुम भगवत की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आद्या शक्ति स्वरूपणी महामाया को प्रसन्न करो उन्होंने ही ने ही संसार को मुग्ध कर रखा है वे ही सृष्टि स्थिति और प्रलय का खेल खेल रहे हैं उन्होंने सब के ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है सबको अज्ञानी बना रखा है जब तक वे द्वार पर से न हट जाएं, तब तक कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं कर सकता बाहर पड़े रहकर हमें केवल बाहरी वस्तुएँ ही दिखाई देती है नित्य सच्चिदानंद पुरुष के दर्शन नहीं हो पाते शक्ति ही जगत का मूल आधार है इस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या से कामनी कांचन उत्पन्न होते हैं वह जीव को मोह मुक्त करती है और बंधन में डालती है विद्या से भक्ति दया ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति होती है वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है इस अविद्या को प्रसन्न करना होगा इसीलिए शक्ति पूजा की व्यवस्था है उसे प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजा की जाती है जैसे दासी भाव वीर भाव संतान भाव शक्ति साधना कोई दिल लगी नहीं इसमें बड़ी कठिन और विकट साधनाएँ हैं मैं दो साल तक जगन माता की दासी और सखी के भाव से रहा परंतु मेरा तो संतान भाव है मेरे लिए सभी स्त्रियों का स्तन अपनी माता के स्तन की तरह है स्त्रियां शक्ति की एक एक मूर्ति हैं पश्चिम की ओर विवाह के समय दूल्हे के हाथ में छुरी रहती है और बंगाल में सरवता इसका अर्थ है उस शक्ति स्वरूपणी कन्या की सहायता से वर माया पास को काट सकेगा वह वीर भाव है मैंने वीर भाव की साधना नहीं की मेरा संतान भाव है